परमार्थ प्रसंग दो एकमात्र शुद्धा भक्ति से शुद्ध प्रेम से भगवान भक्ताधीन होते हैं प्रेम के बल पर ही वे भक्त के निकट बंध जाते हैं पराजय स्वीकार करते हैं प्रेम पास से बद्ध होकर अचल रूप से भक्त के हृदय में निवास करते हैं भक्त को उनके लिए कुछ भी अधेय नहीं है दो भक्त जैसे भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता भगवान भी वैसे ही भक्त को छोड़कर नहीं रह सकते प्रेमासक्त युवक युवती के समान पर युवक युवती का प्रेम रूपज और गुणज है अपने निजी सुख और स्वास्थ्य की तीव्र दुर्गंध से परिपूर्ण है उसमें जरा भी इधर उधर होने पर या चाल चलन में बेल न होने पर भी फिर वह नहीं ठहरता मुख में कटु स्वाद लाकर रख जाता है किंतु ऐश्वर्क प्रेम है निष्काम अपार्थिव अंतहीन उस अमृत का जितना ही पान करो पिपासा उतनी ही बढ़ती है किसी भी तरह मन भरता ही नहीं प्रेम प्रेम पात्र प्रेमिक में अभेद हो जाता है वे एकाकार हो जाते हैं तब केवल आनंद ही अवशिष्ट रहता है 240 जब जिस तरह से मां रखे जानना वही तुम्हारे मंगल के लिए है तुम उसे समझो या न भी समझो सुख दुख सभी उनके कर कमल का मंगल स्पर्श है उनकी लीला को कौन समझेगा सुख में रखे चाहे दुख में सबको ही उनका आशीर्वाद मानकर सिर झुकाकर कर ग्रहण कर करो माँ कितनी भी मारे उसकी मार मीठी ही लगती है मन में यह धारणा रहेगी तभी मैं सचमुच माँ का बेटा हूँ माँ के प्रहारों से बालक नहीं मरता उसकी भ्रिगुटियों से वह नहीं डरता माँ जिस प्रकार उसे रखती है वह रहता है माँ के अतिरिक्त वह और किसी को नहीं जानता 241 सौ रत्ती भर अस्वच्छ बुद्धि की सहायता से शास्त्र चर्चा तर्क विचार और युक्तियों के जरिए भगवान को समझ ही कौन सकेगा उल्टे इनके द्वारा समझने की चेष्टा करने पर सब गोलमाल होकर ऐसी एक अब अव्यवस्थितता आ जाएगी कि अपने खुद के अस्तित्व में भी संदेह होने लगेगा ऐसा दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर आम के पत्ते गिनते हुए उन पर अद्भुत गवेशा करते हुए अपने दीन काटोगे या आम खाकर परितृप्त होगे जो यह सब करे उन्हें करने दो बाबू तुम्हें इससे ख्याल करना है तुम तो पेट भर के आम खाओ दो अवश्य ज्ञान चर्चा विचार तर्क आदि से बुद्धि परिमार्जित होती है अनेक सूक्ष्म में आते हैं अनेक नए तथ्यों का आविष्कार होता है जिनसे जगत का काफी हित साधन होता है और वही सब विद्या और ज्ञान स्वार्थी और इहकाल सर्वस्य लोगों या जाति विशेष के हाथ में पड़कर जगत की अशेष दुर्दशा और जन के भी कारण बनते हैं मनुष्य हिंस पशु द्रोप हो जाता है और संसार साक्षात नरक कुंड बन जाता है